नम व्यासं शुकं पदम भविष्ठ शक्ति तत्पुत्रपराशरच अर्थांतर चतुर्थपर सेर्थय तम उतमुभाष्य चतुर्थ पर्याय में कहा गया अवस्था में स्थित से अन्य है, ऐसे किसी का मत है उसका अनुवाद करके अनुवाद करके संप्रसादः दूषयती योम संप्रसाद शरीरादुत्थ यस्म स्त्रीयादिम होती सो अन्दाकरणिष्ट उत्तम पुरुष हैदप्यसत् जो कैचि उक्त किसी का मत है संप्रसाद सुस्तीवस्था में स्थित संप्रसादे विद्वान शरीरात् समुत्था शरीर में अहम बुद्धि छोड़ करके शरीर समुत्थान यही है देह में अहम बुद्धि छोड़ना ज्ञान सेमिन स्त्रिया रमान मान भवती आगे जिस स्त्रियादि से रमण करता है वो यस्मिन जहाँ वो अधिकरण है सो अन्य संप्रसादाद, सम्प्रसाद से अन्य है जो ज्ञानी है उसे भिन्न है अधिकरण निर्दिष्ट अधिकरणत्व नश्मि नहीं जिसमें जहाँ रहता है वो उत्तम पुरुष वो परमात्मा है वो है ज्ञानी जाएगा वहाँ तो वहाँ अधिकर्णत्व निर्दिष्ट है ये ब्रह्मा उत्तम पुरुष अलग है ये भी ठीक नहीं तथापि असत चतुर्थ भी पर्याय ऐतन तेव इति ते वसना क्योंकि तृतीय पर्याय में जिसका उपदेश किया था उसी का ही उपदेश चतुर्थ में होगा क्योंकि प्रजापति ने कहा था एतम तो वह भूये भूय अनुव्याख्या से चतुर्थ पर्याय कहा जो तीन बार के बाद इंद्र वापस आया पाँच वर्ष रहने के लिए कहा ब्रह्मचर्य तब तो कहा इसी को ही मैं फिर तुमको बताऊंगा जो सुसुप्त रूप से कहा गया था जागृत अवस्था में चक्षु रूपलक्षित दृष्टा कहा गया था स्वप्न अवस्था में स्वप्न दृष्टा रूप से कहा गया था इसी की ही व्याख्या मैं करूंगा इसको ही बताऊंगा ये कहा गया था इसलिए अन्य कोई सुसुप्त पुरुष से उत्तम पुरुष ये बात नहीं है तदेव व्यतरी के द्वारा स्पुरती उसका स्पष्टीकरण करते व्यतरी का अभाव कथन करके यदि नहीं ऐसा होता यदि ततो अन्य अन्यो अभिप्रेत सुप्त पुरुष से अन्य ही तूर्यत्न चतुर्थ आत्मा शुद्ध परमात्मा अभिप्रेत होता पूरा वेद एक तंत्र न ते न बुरीयाद एतम तेवते भूय अनु जैसे पहले कहा था ऐसा नहीं करना चाहिए मिर्षा प्रजापति मिथ्या भाषण नहीं करनी चाहिए ठीका में अधिकरण अध्येय भावना भेद सत्य नास्ती इत तर हेतवंतरमाह अधिकरण उत्तम पुरुष अन्य है उसमें रहेगा आधेय ज्ञानी जाकर के अकन आध्ययेदन का हे ऐसा नहीं सत्य नहीं है कल्पित भेद कल्पितेदे ये दुसरे हेतु कहते किंचान्यत किंचान्यजनादीना स्रष्टुशत स्विकार देहशे प्रवेश दर्शय्वा प्रविष्ट पुनस्तत्वशीत मृषा प्रसज्येत तेजवर्णीना स्रष्टुशतना भूत भौतिक पदार्थ का सृष्टा है परमात्मा सदरूप परमात्मा सृष्ट है स सहष्ट हो फिर उसका ही प्रवेश कहा त्रृष्टवा तदेवा अनुप्राविशत स्विकार देह श्रृंगि अपना विकार कार्य देह रूप जो कार्य है श्रृंग उसमें उसका प्रवेश दिखाया प्रवेश हम नाम रूप व्याकरण करने के लिए उसमें प्रविष्ट हुआ ऐसा दिखा करके फिर जो प्रविष्ट हुआ सृष्टिकर्ता ही जीव रूप से प्रविष्ट हुआ उसको फिर कहते प्रविष्ट पुनः तत्वश्यु उपदेश तुम वही ही ब्रह्म हो यदि अन्य होता जीव ब्रह्म अन्य होता जो प्रविष्ट हुआ उसको कहते तुम ब्रह्म हो ये उपदेश भी मिथ्या हो जाएगी तस्मत्तम स्त्रियादि भी हंता भविष्य इतदेश भविष्य यदि संप्रसादा अन्न उत्तम पुरुषो भवित यदि सम्प्रसाद सुश्रुति अवस्था में स्थित से ज्ञानी से अन्य जीव से अन्य उत्तम पुरुष होता है, तो वही जो शुद्ध चेतन है अविद्या के कारण अवस्था वाला होता है सुश्रुति अवस्था में स्थित से अन्य यदि शुद्ध पुरुष उत्तम पुरुष होता तो क्या कहना चाहिए तस्म तुम स्त्री आदि भी रनता भविष्य से ही उसे परमात्मा में तुम जा के स्त्री रथ यान आदि से रमण करोगे ऐसा कहना चाहिए युक्त उपदेश अभविष्य ये उपदेश यथार्थ होता यदि संप्रसाद से अन्य उत्तम होता ठीक है मैं जीव परयोर भेदस्य ष्ठ प्रपाठ विरोधवत प्रपाठक विरोधवत सप्तम प्रपाठक विरोधो भी सद जीव परोर्भेद भेदस्य जीव और परमात्मा में भेद द्वैतवादी लोक मानते कुछ लोग जो कहते हैं ये षष्ट अध्याय का विरोध होता है तत्वम से नौ बार कहा गया जो जीव व ब्रह्म है उसका विरोध होता है जैसे अध्याय का विरोध है इसी प्रकार सप्तम प्रपाठ विरोध हो सप्तम अध्याय का भी विरोध होता है इत्यादि तथा भाष्य में तथा भूमनि अहमे इत्यादी से आत्म वेदी न यदि भूमा जीवादन उप्यत यो वै भूमा तुख कहकर भूमा ब्रह्म है उपश्चात पुरस्ात् पश्चात बाएं में डाय ने ऊपर नीचे सब्र में ही हूँ ऐसा कह करके मैं कह कर अहंकार उपदेश किया पहले भूमा को कहा बाएं बाय डायने ऊपर नीचे आगे पीछे सबर भूमा है उसके बाद कहा भूमा को अपने से भिन्न होगा ब्रह्म इसलिए अहम एवं सब्र में ही हूँ मेरे से भिन्न कुछ नहीं तो अहम शब्द से देहादि में भी अहंकार प्रयोग होता है अहम इसे लिए अहम शब्द से अन्य कोई कहा गया देहादि इसी शंका की निवृत्ति करने के लिए कहा आत्मे व इधम सर्वम बाएं डाए ने ऊपर नीचे आगे पीछे सब आत्मा ही है जो भूमा है वही अहम है वही आत्मा है इसे कहा गया सप्तम अध्याय में नारद संत कुमार संवाद में इधम सर्वम आत्मा ही जो कहा गया न उपसमहरिष्यत उपसहार नहीं किया जाता यदि भूमो भूमा जीवाद्य हो भविष्यत, भूमा यदि ब्रह्म जीव से होता है ऐसे वही सब कुछ आत्मा ही सब कुछ है मैं ही सब कुछ है जो भूमा है वही आत्मा है वही में ही ऐसा उपसार नहीं किया जाता टीका में बृहदारण्यक श्रुत्यालोचनायामी जीवेश्वर भेदो न संभवतीह ये तो सांद के ष्ठ सप्तम अध्याय का विरोध उपय भेद कहेंगे तो बृहदारण्य के श्रुति विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है जीवेश्वर भेदों न संभवती जीवेश्वर का भेद नहीं हो सता है संभव ही नहीं है श्रुति कहती स्पष्ट नान्यो अतोस्थित दृष्टा नान्युअस्थि दृष्टा नान्यु स्पृष्टा श्रोता मंता को अन्य है ही नहीं अत का परमात्मा न परमात्मा से अन्य कोई दृष्टा श्रोता मंता है ही नहीं अर्थात जो दृष्टा श्रोता मंता जो कुछ अलग लगते हैं जीव तो परमात्मा ही अन्य अन्हीं वास्तव इत्यादिश्रुतंतरा चृहदारने की श्रुति टीका भेदो नास्ति इस कारण से भी जीव और परमात्मा ब्रह्म में भेद नहींश्रुतिषुच पर आत्मश्द प्रयोग न भविष्य प्रत्येगात्मा चेहंतुना पर न भत्ति तस्मा आत्मा प्रकरण सिद्ध सब श्रुति में परस्मिन आत्मा ने परमात् परस्मिन परमात्मा में आत्मसद प्रयोग न भविष्य परमात्मा ब्रह्म में आत्मसद्द का प्रयोग नहीं होता यदि आत्मा से परमात्मा भिन्न होता प्रत्येगात्मा से सर्वजंतु नाम पर आत्मा नवीत सब जंतु का प्रत्येगात्मा यदि परमात्मा नहीं होता तो ब्रह्म में आत्मसद्द का प्रयोग नहीं होता सब श्रुति में आत्मसद प्रयोग किया गया परमात्मा में इसलिए तस्मा आत्मा प्रकरणी सिद्ध प्रकरण अस्ती प्रकरण आत्मा का ही प्रकरण एक अद्वित ब्रह्म और वाला ये सिद्ध निश्ता हुआ टीका में श्रौतम अर्थम उपसंहरती श्रृति सिद्ध का श्रुति सिद्ध का उपसह करते हैं तस्देक आत्मा प्रकरणी सिद्ध हो आत्मक पर संसारी तबे सुस्या चेत नीत ए बड़ा दोष कहते हैं यदि एक ही आत्मा है सब देह में हुई परमात्मा एक ही, ही है अलग अलग नहीं है तो सब देह में हुई एक परमात्मा ही है अन परमात्मा से तो कोई नहीं वही परमात्मा ही सब देह में संसारी है अन्य कोई दृष्टा श्रोता मता नहीं है अन्य कोई संसारी भी नहीं तो परमात्मा ही संसारी है सब देह में इति चेत नैत्या सिद्धांतिकता नत्मा न संसारित आत्मा में वास्तव नहीं, नहीं? तो है क्यों नहीं वहाँ संसारी क्यों नहीं अभी अध्यस्तवादत्म संसार से अभी अध्यस्तवाद अविद्या आरोपित आत्मा में संसार आरोप है मरुभूमि में आरोपितल मरुभूमि में हयि आरोप तो यही रज्ज्वाम आरोपित सर्प रज्ज्वास्तव कालत्रु काल में रज्ज्व में आरोपितने के कारण से जो आरोप तो है संसार आत्मा में नहीं है टीका में आरोपित संसारी वस्तुत ना आत्मनि अस्ति अस्तृष्टा स्पष्ट है संसारिव आरोप है इसलिए वस्तुतः आत्मा में नहीं है इसको दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं नज्जसुक्ति का गगनादीसु सर्प रजतमलादीन मिथ्याज्ञानध्यस्ता रज्जसुक्ति का गगनादीसु रज्ज में सर्प का में रजत गगन में मल नल मल आकाश में तल मल तल है कटाहा कर कढ़ाई जैसे और मल है नील दिखता है कभी मैला दिखता है आदि में मरूह में जल ये सब जितने अध्यस्त होते हैं मिथ्या ज्ञान अध्यस्ता मिथ्या च तथा अज्ञान से मिथ्या ज्ञान अज्ञान है मिथ्या मिथ्या का अर्थ है सत्य नहीं असत्य नहीं उभय नहीं अनिर्वचनीय इसको मिथ्या कहते हैं अज्ञान भी ऐसा है मिथ्या है अज्ञान ब्रह्म में जो माया है अज्ञान है वो सत्य नहीं है क्योंकि ब्रह्म जैसे सत्य सदैव अद्वितीय अद्वितीय ब्रह्म ही सत है ऐसे अज्ञान यदि सत्य होता तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होती बाध नहीं होता सच्चे न बाध्यता उसका बाध नहीं होना चाहिए और अज्ञान को असत कहेंगे सत्य नहीं तो न सत असत असत्य सस्य तो विषाण बंध्यापुत्र है असत होता तो उसकी प्रतीत नहीं होती अज्ञु हम न जाना मी इसे अज्ञान की प्रतीत होती है और बंध्यापुत्र का कार्य कभी का नहीं होता है अज्ञान का कार्य संसार दिखता है इसलिए अज्ञान असत भी नहीं है सत्य न बाध्य असत्य न प्रतीहत असत्य होता तो प्रतीत नहीं दिखता नहीं दिखता शास्त्र विषाण प्रकार प्रत्यक्ष बंध्यापुत्र का प्रत्यक्ष कभी नहीं है। होता है अज्ञान का प्रत्यक्ष होता है अज्ञान कार्य दिखता है इसलिए सत्य नहीं असत्य नहीं उभय भी नहीं हो सकता है कोई भी पदार्थ नहीं जो सत्य भी हो असत्य भी हो इसलिए सत्य असत्य और उभय तीनों से विलक्षण होने से इसको अनिर्वचनीय कहते उसका नाम मिथ्या है जो प्रपंच को मिथ्या कहते हैं उसको नहीं समझ करके द्वैत में आग्रह दुराग्रह रखने वाले नाराज होते हैं के प्रपंच साब दिखता इसको है इसको मिथ्या कहते हैं मिथ्या मतलब सस्य जैसे ऐसा नहीं मिथ्या का अर्थ नहीं जैसे सस्य विषाण बंध्यापुत्र अत्यंत तुच्छ है प्रपंच को तुच्छ कहते हैं नहीं वो तो मिथ्या कहते हैं तो अर्थ दिखता है कि नहीं है इसलिए मिथ्या तो विद्यमान नहीं होने, होने पर भी दिखता है यद असद तो भाषमानम नहीं होने पर भी दिखता है तो मिथ्या तन मिथ्या रजुसर्प आदि बतम तो मिथ्या ज्ञान से अध्यस्त जैसे प्रपंच है इस अज्ञान भी मिथ्या है मिथ्या जो अज्ञान उसे अध्यस्त उसके द्वारा आरोपित है सर्प रजत तलमलादि जो अज्ञान मिथ्या अज्ञान अध्या, से आरोपित होता है पदार्थ वो वास्तव तो ही नहीं तैसा रजत आदि नाम सर्प आदि तो वास्तव स्वरूप ही नहीं ठीक है मैं मिथ्या ज्ञान का विग्रह दिया है मिथ्या से तथा अज्ञान मिथ्या ज्ञानम तेन अध्यस्तानी अध्यस्त मतलब वास्तव नहीं है नहीं वो नहीं विद्यमान नहीं अविद्यम है तो दिखता क्यों विद्यमान वत प्रतिम आपता विद्यमान जैसे स्वप्न दृश्य नहीं होने पर भी हे जैसे दिखता है लगता है हाथी आदि दिखते हैं स्वप्न में प्रतीति ज्ञान को प्राप्त करते या न ह वे इत्यादि बदता वास्तव प्रिया प्रिय संबंध से विवक्षित शाम उत्तर न्यायन निरस्य संसार आत्मा आरोपी वास्तव नहीं क्या जब श्रुति कहती न ह वै सशरी प्रिया प्रियरपहती अस्थि शरीर विशिष्ट है शरीर में अहम अभिमें ससरीर जो आत्मा होता है सुख दुख का नाश नहीं होता है सुखदुख प्राप्त होता है अथा संसार रहता है वास्तवसंसार है इति वदता श्रुतिज वेद भगवान कहते हैं वास्तवत्व प्रिया प्रिय संबंध से विभूषितम प्रिय अप्रिय का संबंध आत्मा में वास्तव्य है संबंध है वास्तवत्व तो विभूषित कहने का अभिप्राय ये प्रकरण में तात् इसका तात्पर्य है प्रिय और अप्रिय का संबंध वास्तव्य है तो ये शंका को शंका का निराश करते हैं उक्त न्याय अति उसी न्याय को देखा करके इसका भी नाश कर देते इतने न इतें ससर से अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान में नहीं होने से ससर से प्रिया प्रियो अपहति नाश्ती व्याख्यातम ससर रहने पर प्रिया प्रिय का नाश नहीं होता है जो कहा गया अज्ञान के कारण प्रिया प्रिय का भान होता है जब तक अज्ञान है तब तक प्रिया प्रिय का भान है उसकी प्रती होती है अज्ञान जब तक रहता है देह में अभिमान तो उसका नाश नहीं होता है और ज्ञान अज्ञानष्ट हो गया तो प्रिया प्रिय का संबंध आत्मा में है नहीं, है टीका में यद्यासभा प्रियाप्रियो अपहत अपहत्य भाव न वास्तव शरीर संबंध से प्रियाप्रिय मूल से अध्यास यभ्या जब तक अभ्यास तब तक थ, प्रिया प्रिय संबंधे यद्यासद्यासभा प्रिया प्रिय और अपहत्य अभाव प्रिय और अप्रिय का अपहत्य अभाव विनाश अभाव प्रिया सुख दुख का नाश नहीं होता है जब तक अध्यास है न वास्तवतम शरीर संबंध प्रिया प्रिय शरीर संबंध में वास्तव नहीं है आत्मा के साथ देह का संबंध वास्तव नहीं है प्रिया प्रिय मूल से दुर्निरुपत्वात प्रिय सुख दुख का मूल अज्ञान वो भी संयम मिथ्या है निरूपण नहीं हो सकता है वास्तव नहीं सपनद्रष्टा खालु अप्रियवेत्ता इव होती न तो अप्रिय व्यक्त इव इति यूर्वत्रत्र स्थित सिद्धम पहले कहा था सपनद्रष्टा स्वपन देखने वाले अप्रियवेत्ता इव अप्रिय देखता है जानता जैसे होता है अप्रिय को प्राप्त नहीं जानता वास्तव अप्रिय ही नहीं इव कहने से वास्तव नहीं रजिमें सर्प जय से है सर्प को नहीं न तो अप्रिय वेत्ता है वह अप्रियवेत्ता ही है ऐसा नहीं पहले कहा था पुरुत् वो सिद्ध निश्चित हो गया क्योंकि अज्ञान से अध्यस्त जागृत प्रपंच सपना प्रपंच सपन में भी जो कुछ लगता है प्रतीत होती है मिथ्या है आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं है आत्मनि संसार से प्रसृति नहीं तवत इसका ये अभिप्राय हुआ आत्मा में संसार की प्राप्ति ही नहीं है अज्ञान से अध्यस्ते, अध्यस्त वस्तु का संबंध अधिष्ठान में होता ही नहीं है जैसे मरुभूमि में जल रज में सर्प वास्तव ही नहीं इस प्रकार आत्मा में यह संसार की प्राप्ति नहीं आरपित तो है भ्रांति से प्राप्त है लाभांतर इससे अज्ञान से, से संसार मानने से अद्वितीय आत्मा है अज्ञान के कारण जैसे स्वप्न अवस्था में अनेक दिखता है एक ही स्वप्न दशा शो स्वप्न देख रहा है अनेक लोग सपन देखे तो सबका सपना प्रपंच अलग अलग है एक व्यक्ति सपन देखता है उसमें सबको देखता है अनेक देखता है इसी प्रकार ये अज्ञान के कारण एक अद्वितीय आत्मा में अनेक दिखता है प्रपंच वो वास्तव्य नहीं मिथ्याय आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं ऐसा मान लेने से दूसरा लाभ कहते एवं चती सब सर्वपर्यायसु एत अमृतम अभयम एतद, एतद ब्रह्म ये प्रजापतिर्वचन ऐसा मानने से जो पूर्व पुरौ, पूर्वोत्तर कहा गया था प्रजापति का वाक्य जागृत अवस्था में अवस्था में तृतीय पर्याय में फिर चतुर्थ में ऐ अमृतम ये अभय ये ब्रह्म इसे कहा प्रजापति का जो वचन यथार्थ हो जाएगा एक ही आत्मा है जागृत सपन सुश्रुति अवस्था वाला जैसे भान होता है अज्ञान के कारण वस्तुत तो आत्मा में किसी अवस्था का संबंध है ही नहीं वो सब तीनों जागर जागरण सपन तीनों से विलक्षण है तीनों अवस्था का दृष्टा है तीनों अवस्था में है जैसे भान होता है वो तीनों अवस्था का दृष्टा है एक ही ये टीका में प्रजापत्य वचनम सत्यम भवे तथा संबंध ऐसा लाभ है प्रजापति का वचन सत्य होगा ऐसा मानने से अधित्य आत्मा है अज्ञान के कारण अनेक भान होता है संसार का भान होता है अज्ञान से अपौरषेय्याम श्रुतौ कुतः प्रजापतिर्वचन सवकाश इतिशंक श्रुति है अपौुषेयी पौरुषेय होता है पुरुष के द्वारा किया गया ग्रंथ महाभारत महाभारतराण पु अष्टाद पुराणादि पौरुषे किसी ऋषि ऋषिमुन ने लिखा है ये श्रुति पौरुषेय नहीं पौरुषेय त्रिलिंग में पौरुष न पौरुषे अपौुषेयी किसी पुरुष के द्वारा रचित तो नहीं श्रुति वेद जैसे वेद इसी कल्प में सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय तो ऐसे कितने बार सृष्टि कितने बार प्रलय से हो जाने पर भी वही तो वेद है पूर्व पूर्वकल्प में वेद जैसे था इसी कल्प में वेद ऐसे ही है धाता यथापूर्मक थे सूर्यचंद्र मधाता यथापूर्म जैसे पहले था ऐसे ही सृष्टि के आदि में भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं निःश्वास के जैसे अन्यास वेद निकलता है रचना नहीं करते हैं और पूर्व कल्प में जैसे था एक अक्षर भी आगे पीछे करने का नहीं ऐसे ही करेंगे महाभारत रामायण आदि लिखते हैं अलग अलग कल्प में राम अवतार हो तो ऋषि मुनि अलग अलग प्रकार लिखते हैं कभी किस प्रकार भेद हो सकता है वो तो समाधि में देख करके विचार करके लिखते हैं किंतु वेद में ईश्वर स्वतंत्र नहीं अपने मन से किसी कल्प में वेद दूसरा बना देंगे और कुछ लिख देंगे वो नहीं जैसे था ऐसे उपदेश करेंगे तो यदि श्रुति वेद अनादि है ऐसे ही पूर्व इसी कल्प में आदि में जैसे वेद पूर्व कल्प में वही ऐसे था उसके पूर्व कल्प में ऐसे था उसके पूर्व सृष्टि में ऐसे ही था अनादिकाल से ऐसे ही वेद हैं ऐसे वेद है तो फिर प्रजापति ने कहा इंद्र को इंद्र गया ये सब कहाँ से आएगा यदि प्रजापति के पास इंद्र विरचना गए ये घटना हुई उसके बाद वेद में आया वेद में लिखा गया मानेंगे तो फिर वेद अनादि कैसे अपरुष कैसे हुआ कोई ऋषि महर्षि ने समाधि में देखा प्रजापति के पास इंद्र विरचना गए उसको देखकर के लिखा तो किसी घटना हो करके यदि वेद लिखा जाए तो वेद तो अपरुष हो जाएगा याज्ञ बल्क मैत्री आदि संवाद है ये जितने जितने संवाद है उद्दाल कारण जो श्वेत के तो संवाद है यदि इसे संवाद होने के बाद ही वेद में लिखा गया तो वेद अपुषय के से वेद तपौरुष तो हो जाएगा शादी हो तो जाएगा अपरुष्रुति है इसमें प्रजापति के वाक्य का अवकाश कहाँ से आया वो तो प्रजापति के पहले भी वेद है इतिहास क्या यदि वा भाष्य में यदि वह प्रजापति छदमा रूपाया श्रुते वचन हम सत्य प्रजापति का वचन कह दिया था अभी कहते प्रजापति के रूप से श्रुति का वचन है श्रुति का ही उपदेश है श्रुति ही अलग अलग रूप से उपदेश करने के लिए आख्यायिका नाटक जैसे बना करके उपदेश करती है बसन तो श्रुति का ही है हाँ कभी प्रजापति बोलते कभी आज्ञा बल को बोलता है कवि जनक बोलते अलग अलग वक्ता बना करके श्रुति उपदेश करती है और इसमें सर्वत्र आख्यायिका में तात्पर्य नहीं है आख्यायिका तो सुख से बोध के लिए कहीं कहीं विद्या ग्रहण प्रदान का सं, संप्रदाय किस प्रकार विधि दिखाने के लिए किस प्रकार विद्या ग्रहण करनी चाहिए विद्या प्रदान कैसे होता है ये सब कुछ देखा गया नहीं तो आख्याय कर तो सुख से बोध होने के लिए सीधा सीधा कहेंगे तो बोध नहीं होगा ऐसे ये कथा रूप से प्रजापति के पास गए इंद्रविरोचना ऐसा उपदेश किया ऐसा कहने पर थोड़ा बोध होता है तो प्रजापति के छद्म से प्रजापति के छल से ऐसे रूप से श्रुति स्वयं कहती प्रजापति रूप अभिनेता बना करके ये नाटक कर दिखाते हैं। ही कृतर्वचनम सत्यमयत सत्य का वचन सत्य होगा यदि पर्याय में एक अद्वितीय आत्मा का उपदेश किया जाए सुखादय शास्त्र या गुणवात्पाधिपत इतुमात् तदाश्रेयपरशेषात्मा भविष्य की वैशेषिदी तर्करोधा असत्यम श्रुतिवचनम आशंक्य आत्मा में सुखादुण मानते हैं वैशेक कणादिक वैशेकमत नएकलोक सुखदुखाद आत्मा में मानते हैं वेदात में आत्मा स्वयं आनंद आनंद रूप गुण आत्मा में नहीं आत्मा साखी चेता केवलो निर्गुणश्च निर्गुण है आत्मा कोई भी गुण नहीं है कोई भी धर्म नहीं है निर्विशेष है संबंध नहीं असंग है इसमें कुछ भी धर्म कुछ भी गुण नहीं क्रिया नहीं निष्क्रिय कुछ भी नहीं है तार्किक लोग वैशेषिक लोग न्याय के लोग तर्क में कुशल सिद्ध करते हैं आत्मा की सिद्धि के लिए कहते सुख दुखों का अनुभव होता है सुखादय साश्रया अनुमान कहते गुणवाद रूपाधिवत घट्ट में पुष्प में वस्त्र में रूप है रूप का आश्रय होता है घट पुष्प अथवा वस्त्र रूप गुण है रूपादि गुण जैसे साश्रय आश्रय न सहित साश्रय आश्रय के बिना केवल गुण नहीं रहता है रूप रस गंधस्प आश्रय के बिना नहीं आश्रय कोई होना चाहिए द्रव्य उसमें गुण रहता है जिस प्रकार रूपादि गुणों साश्रय है आश्रय वाले होते हैं सुख दुखादि भी गुण होने के कारण वो भी आश्रय वाला होगा होंगे साश्रय होंगे सुखादि का आश्रय आत्मा होगा इत्य अनुमान तदाश्रय फिर आश्रय कौन होगा सुख दुखादि के आश्रय कोई है क्या होगा पृथ्वी माने के जल तेज वायु आकाश आदि एक एक भूत विचार करते हैं वो नहीं है फिर क्या होगा जो कोई द्रव्य नव द्रव्य मानते हैं वैशेषिक नव द्रव्य में से आठ द्रव्य में किसी में सुख दुख नहीं रहेगा तो फिर एक अष्टम द्रव्य आठ द्रव्य से नवम द्रव्य मानना पड़ेगा क्योंकि सुखादि शास्त्र सिद्ध हुआ आगे सिद्ध हो जाएगा उसका आश्रय द्रव्य अष्ट द्रव्य में अंतर्भुत नहीं होने पर भी यदि द्रव्य में आश्रित है नवम द्रव्य आत्मा सिद्ध हो जाएगा परिशेष अनुमान करेंगे तो आत्मा ही है सुखादि का आश्रय ये वैशेषिकादि का तर्क से सिद्ध होता है तो तर्क का विरोध होता है श्रुतिवाक्य आप कहते आत्मा में कोई गुण नहीं जब स्पष्ट ही सुखादि के आश्रय से आत्मा सिद्ध होता है तो आत्मा निर्गुण आत्मा ब्रह्म एक अद्वित कहाँ तो सिद्ध होगा ये आशंक्य आशंका करके उत्तर देते हैं नत्कुतर्क बुद्धिया मृषा कर तुम युक्तम तर्क एक होता है कहता है कुत तर्क कुत्सित तर्क कहीं कुछ मिला समानता उसको लेकर अनुमान करेंगे तो समुद्र जलम मधुरम जल तो गंगा जल बत अनुमान हो जाएगा समुद्र जल मधुर है क्योंकि गंगा जल जैसे जल हो भी जल है जा करके पियो पता चलेगा अनुमान करते जैसे कुतर्क इस तो कुतर्क से जो श्रुति वाक्य विरुद्ध नहीं हो सता है कुतर्क बुद्धि से मृषा करतुम एकदम श्रुति वाक्यों की मिथ्या करेंगे ऐसा नहीं हो सकता है ठीक में सुखादिना उपाधि धर्मत्व ने सिद्ध साध्यव नास्त श्रौतवसो बाधकमितर्थ सुखादि यदि आत्मा में होते तब तो आत्मा सिद्ध सुखादि के आश्रय से आत्मा सुखादि है उसका कोई आश्रय है ठीक है सुखादि का आश्रय आत्मा कैसे सिद्ध हुआ अनुमान से सिद्ध हो जाए सुखादि का कोई आश्रय है इतने सिद्ध तो हो गया अब और अन्य पृथ्वी जल तेज वायु कोई द्रव्य नहीं हो सकते है इसलिए आत्मा होगा पृथ्वी जलादि से बनता है अंतकर्ण अपंचीकृत भूत से अंतकर्ण की अंतकर्ण बनता है उसे अंतकर्ण में सुखो दुख आदि है आश्रय कोई मानते हो तो ठीक हम कहते आश्रय आत्मा में कैसे सिद्ध हो जाएगा सुखादि नाम उपाधि धर्मत्व नाम उपाधि का धर्म है अंतकर्ण का धर्म है सुखादि सिद्ध साध्यता जो आप साध्य करना चाहते हो हमको सिद्ध है आप कहते तो सुखादि का कोई आश्रय है तो हम आश्रय मानते आत्मा में है कैसे सिद्ध हो जाएगा आत्मा से भिन्न अंतकरण में सुखादि है ये वो तो आश्रय का उपाधि का धर्म है सिद्ध साध्यत्वाद नास्ति सौ तो श्रुति वाक्य का बाधक अनुमान होगा पूर्व का अभिप्राय था बाधक नहीं होगा प्रत्यक्ष मिति संकत भाष्य में पहले ननु तत्व गुरु तर से प्रमाणांतर से अनुपते श्रुति का बाध नहीं हो सकता है श्रुति वेद प्रमाण है उसे गुरुत् प्रमाण अधिक बलवत्तर प्रमाण कोई दूसरा हो नहीं सकता है श्रुति प्रमाण से अनुमान अनुमान यदि भिन्न भे, सिद्ध होता है स्वयं अनुमान में दोष है दुष्ट कुतर्क है श्रुतिमूलक तर्क ही प्रमाण है श्रुति विरुद्ध है तो अनुमान स्मृति सब अप्रमाण हो जाते हैं शंका <drum mimic mattershen> करता है प्रत्यक्ष होता है सुख आदि का न प्रत्यक्ष सुखादिअप्रिय व्यक्तृत्व अभ्य विचार्य अनुभते चे अनभवता है अहम सुखी अहम दुखी अहम तो आत्मा है आत्मा में सुख दुख का अनुभव होता है सुखादिअप्रिय व्यक्तृत्व सुख दुखादिअप्रिय व्यतृत ज्ञातृत्व अव्यवहचारी अनुभवते हमेशा अनुभवता है मैं ही सुखी मैं ही दुखी अनुभवता है सब अनुभव करते मैं ही दुखी इति चेतना न टीका मैं तभासा न इति परिहरति प्रत्यक्ष बाधक होगा श्रुति का प्रत्यक्ष पहले प्रमाण सिद्ध हो जाए प्रत्यक्षतः आकाश नील दिखता है प्रत्यक्षतः चंद्र प्रादर्श परिमाण छोटा दिखता है दूर से चंद्र कितनी छोटा दिखता है तो उसको नहीं मानते ज्योतिष शास्त्र कहता है चंद्र बहुत बड़ा है आकाश में रूप नहीं किंतु नीला दिखता है गंगा भी शीत काल में नीला दिखता है उसे ला के गिलास में काची गिलास में देखो बिल्कुल साफ है पानी फेंको तो सफ़ेद दिखता है और जल नीला दिखता है जब प्रत्यक्ष दिखने से सब ठीक होगा नहीं प्रत्यक्ष आभाष है भ्रांति न बाध का तुम नहीं हो सकता है ऐसा परिहार करता है सिद्धांत है न जरादि तो जीर्ण हम जातु हम आयुष्मान गौर कृष्ण मृत इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभव तद अनुभव पते ये भी तो प्रत्यक्ष होता है आत्मा तो जरादि रहित है आत्माए जरा व्याधि देह स्थूल स्वच्छ देह धर्म रहित आत्मा शुद्ध है फिर भी कहते जीर्णो हम बूढ़ा हो गया सर जा तु हम जन्म हुआ आयुष्मान आयु कहाँ शरीर में है देह की उत्पत्ति ना तो देह जन्म से आयु हिसाब करते आत्मा तो नित्य है अजन्मा है गौरव आत्मा रूप नहीं फिर गौरव धर्म तार्किक लोग को भी आत्मा में रूप नहीं मानते किंतु अनुभवता में गौरव में कृष्ण बिल्कुल अनुभवता में काला हूँ मैं गौरा हूँ तो तार्कि लोग कहेंगे अनुभव को लेकर के ये श्रुति वाक्य का अप्रमाण कहें आत्मा में गुण मानेंगे सुख रूप मानेंगे आत्मा में तार्कि को लोग रूप मानते ना नहीं मानते ना आत्मा में रूप आत्मा, आत्मा में गौरा काला ऐसे रूप मानते हैं आत्मा में रूप नहीं है किंतु तो अनुभव होता है ना नहीं मैं गौरा मैं कृष्ण अनुभव होता है जैसे ये अनुभव होता है ये मिथ्या है इसी प्रकार में मर गया मैं जन्म देह के मरण से मरण इत्यादि में नहीं तो दूसरा मर कहते वो हमको मृत मर गया देह नष्ट हो गया ये जैसे प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष अनुभव होता है ऐसे भी मैं सुखी दुखी प्रत्यक्ष अनुभव होता है ये भ्रांति है ये अनुभव हो सकता है किंतु अनुभव प्रमाण नहीं है दृष्टांत तो भी संप्रतिपन्न न भवती शंकाते दृष्टान्त तो जो दिया जात जन्म मरण कृष्ण आदि ये भी आत्मा में मान लो तो आत्मा में नहीं है बात हम नहीं मानते ये शंका करता है सर्व्य सत्यमें चेतन जन्म भा आयुष्मौर काला अमक मरिया ये सब सत्य है इसको क्यों मिथ्या मानेगी चेद अस्त्यवत महान तो होता है ठीक ठीका मे जरादे सत्यवचन तदीय एवं अस्त्यंगीक जरादी जो सत्यवचन तुम कहते हो हाँ ऐसे ही ठीक है ऐसे होता है अस्त्य वैसा है क्यों ऐसा है अंगीकार हेतु महा दुरवगम ये ज्ञान होना बड़ा कठिन है ऐसा मान होता है सबको सत्य माँ लगता है दुरवगम दुख न अवगम ज्ञान उसका होता है ठीक है में अधिकारी न प्रमितिजनक वेद इत न्यायात वेद प्रमितिजनक है वेद प्रमाण है उसे प्रमित यथार्थ अनुभव होता है किंतु अधिकारी ना जो अधिकारी है उसको यथार्थ अनुभव होगा अनधिकारी को वेद वाक्य श्रवण करने पर भी ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं होगा ये न्याय है जिसलिए वेदांत श्रवण करने के लिए पहले साधन चतुर संपन्न हो अंतकरण शुद्ध हो तभी ज्ञान होगा अनधिकारी का तो कुछ ना कुछ ज्ञान हो जाएगा दुराग्रह है कुछ एक वाक्य कहीं देख ले असद विदमग्राशित पहले असत था आगे पीछे कुछ विचार नहीं करके वो खुश हो गया असत तुच्छ शून्य था के उपदेश करने लगे शून्य था कुछ कुछ कहीं कहीं देख करके एक वाक्य पूर्वा पर परामर्श के बिना कुछ देख करके देखने से भ्रांति होती है इसलिए दुर्भगम है अधिकारी के बिना अनाधिकारी को ज्ञान ठीक नहीं होता है उपदेश तो ठीक करते हैं किंतु ज्ञान अलग प्रकार हो जाता है तो आदर्शा नाम, अनधिकारी नाम दुर्ज्ञानम आत्मतत्वम तुम्हारे जैसे अनधिकारी है उनके लिए तो आत्मतत्व दुर्ज्ञान है अतो अस्तव जरादि सत्यवचनम न तावता जरादि में जो सत्यवचन तो ऐसा होता है सब लोग मानते हैं बहुत लोग इसमें भी इससे ही आत्मा में कोई हानि नहीं है आत्मा में ही नहीं लोक मानने से दुरअवगमत लिंग महा दुरावगम क्यों आत्मा में इसलिए ये नैवराजो तो भी उदसरवादी दर्शित विनाशयुक्तिर मुमे अत्र विनाशमे अभी तो थी दुरावगम होने से ही इंद्र भी भ्रांत इंद्र को भी भ्रांत हो गया मोह को प्राप्त कर लिया इंद्र भी देवताओं का राजा सामान्य सामान्य नहीं है हम लोग को शास्त्र ज्ञान कठिन से कुछ थोड़ा होता है देवताओं को शास्त्र ज्ञान सब है किंतु वैराग्य नहीं होने से ब्रह्मान नहीं होता है उदसर्वादी दर्शित अविनाश युक्तिर उदसराबादी दृष्टान दिया आत्मा का विनाश नहीं अविनाशयुक्ति बताएने के बाद भी मुमोह एव मोह का प्राप्त किया इंद्र ने अत विनाश में अभी तो होती कहा सुस्वृत अवस्था में आत्मा तो नष्ट ही हो जाता है नष्ट जैसे हो गया ऐसे इंद्र ने कहा टीका में अत्री तो आत्मतत्व अत्र मोमो एव अ आत्मतत्व मोहक प्राप्त किया इंद्रणी तस् दुर्जान लिंगातर आह आत्मतत्व दुर्ज्ञान इसमें अन्य लिंग ज्ञापक शब्द कहते तथा विरोचनो महाप्राज प्राजापत देहमानत्मदर्शन बभूव विरोचन महान महांशसु प्राज बड़ा बुद्धिमान हे साम नहीं प्रजापति के पति प्रजापति के पुत्र हे विरोचन हो साम होगा प्रजापतियों देह मात्र आत्मदर्शन उभव देह मात्रे आत्मदर्शन में ये देह मात्रे में आत्मज्ञान उसको हो गया देह जाकर गया। गुरु बन गया देह ही आत्मा है इसकी पूजा करो इसकी पोषण पुष्टि करो इसका पोषण करो यही प्रजापति ने बताया ऐसे कहा ठीक है वैनाशिक भ्रांतिर भी आत्मन दुर्ज्ञान्व गति वैनाशिक विनाशमे इच्छी तो प्रतिक्षण विनाश नष्ट होता है बौद्ध लोग कहते हैं विनाशी तो हम भी कहते हैं विनाश है सब नष्ट होने वाला किंतु कहते हैं जैसे दीप शिखा नीचे से ऊपर चल निकलती है एक घंटा तक देखो हा पवन नहीं तो स्थिर होकर के दीप शिखा रहती है दीप कलिका वही दीप कलिका स्थिर है वही है ऐसे प्रत्यभिज्ञा होती है किंतु पास में जाकर देखेंगे वो दीप शिक्षा स्थिर होने पर भी नीचे से ऊपर निकलती है अन्य अन्य होने पर परिवर्तन होती है उसमें परिवर्तन होता है जिस प्रकार दीप सिखा वही दीप शिखा ऐसे लगने पर भी प्रतिक्षण परिवर्तन को प्राप्त करती परिवर्तित तो होती है सीखा इस प्रकार ये पर्वत मकान आदि दिखते हैं वही है काले इसको देखा था एक घंटा पहले देखा था साल पहले मैंने देखा वही पर्वत वही, वही मकाने ऐसे लगता है किन्दु प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश एक क्षण में उत्पत्ति और उस क्षण में विनाश ऐसा कहते विनाश व इसलिए उनको कहते वैनाशिक वैनाशिक बौद्धों की भ्रांति भी आत्मन दुर्ज्ञानत्व में थी बड़े तपस्या करने के बाद भी वेद प्रमाण का परित्याग करने से भ्रांति हुई ये आत्मा दुर्ज्ञान ही ज्ञापक है समझदार व्यक्ति को भी तपस्या हो बहुत ज्ञान है किंतु ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है कि दुर्ज्ञान है सूक्ष्म है ब्रह्म तथा इंद्रस्य से इंद्र का भी तथे इंद्र से आत्मविनाश भय सागरेव एव वैनाशिका नियमजन इंद्र का जैसे आत्मविनाश भय हुआ सुश्रुतावस्था में ऐसे भय रूप सागर में वैनाशिक बौद्धल को डूब गए शून्य है तत्व तो आज कुछ नहीं कहते सांख्य भ्रांतिर दुर्ज्ञानत्व आत्मन ज्ञापयती सांख्य कपिल के सांख्य बड़े विचार कर्म में कुशल है गुण विषय विचार करते हैं सत्वर सारे वस्तु का विचार करके त्रिगुणात्मक सब वेदांत के समीपत है किंतु वेदांत परमाणु से थोड़ा भिन्न है द्वैत तो मानते हैं वेदांत भी माया प्रकृति मानते हैं सांख्य भी प्रकृति को मानते हैं किंतु वेदांत कहते ये माया अनिर्वचन है मिथ्या है वास्तव नहीं है सांख्या लोगों कहते प्रकृति सत्य है यही भ्रांति है सत्य होने से पुरुष से भिन्न अलग उसकी सत्ता है वेदांति कहते माया की सत्ता अलग है ही नहीं और पुरुष भी नाना नहीं चेतन एक ही अद्वितीय है भ्रांति से अनेक दिखता है वो कहते नहीं पुरुष नाना है अनेक चेतन है प्रकृति सत्य है वही कर्त है कर्तृत्व प्रकृति में मानते हैं ये जो उनकी भ्रांति भी दुर्ग से उनकी भ्रांति से ये सिद्ध होता है आत्मा दुर्ज्ञान भ्रांति आत्मा में दुर्जान तो का ज्ञापी का है तथा सांख्याद्रष्टारम देहाद्यति अवगम्या तस्गम प्रमाण्वाद तो मृत्यु विषय अन्यदर्शनस्थ द्रष्टारंभ देहादिव्यतीत अवगम्या सांख्य लोग कहते हैं दृष्टा तो है देहादि से अलग देहादि से भिन्न दृष्टा है पुरुष अलग है मानते हैं जान करके भी त्यक्त आगम प्रमाण तो आगम त्यक्तम आगम प्रमाणम यही आगम रूप प्रमाण को छोड़कर तर्क से विचार करने से मृत्यु विषय अन्यतः दर्शन है तस्तु मृत्यु के विषय में द्वैत में ही अन्य दर्शन स्थिर हो भ्रांति ठीक टीका में तार्कििक भ्रांतिर भी से दुर्गहत्व गमिका तार्कि न्याय वैशेषिक जो भ्रांति है तर आत्मन दुर्ग्रहत्व दुर्ज्ञान उसका ज्ञान थोड़ा परिश्रम का दुख से होता है सरल से नहीं सूक्ष्म होने से इसकी गमिका ज्ञापिका है तथा अन्य काणादादिदर्शना कषाय रक्तमें क्षारादिर्वस्त्र नवाभिर्त्मगुणैर्युक्त आत्मद्रव्यम विश दो प्रभुता ये भी कहते काणाद वैशेषिक दर्शन आदिशय गौतम के न्याय ये सब दर्शन वाले क्या कहते हैं काणादाद्य का दर्शना यषाय रक्तमें जैसे वस्त्र में कषाय रक्त हुआ थे रब वस्त्र दिखता है अक्षारा दे कर साफ करते थे वस्त्र में कषायादि रंग छोड़ जाता है वस्त्रम नवभिर् आत्मगुणे युक्त आत्मद्रव्यम कहते आत्मरूप द्रव्य है आत्मा का नौ गुण से युक्त है पांच सामान्य गुण संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग और चार गुण है नव आत्मगुणे ज्ञान इच्छा प्रयत्न तीन है, है ज्ञान ज्ञान ईश्वर मानते हैं ज्ञान इच्छा और कृति इच्छा ज्ञान तीन और पांच हो गया सामान्य गुण इसमें दिया है नहीं बुद्धि एक ही दे दिया बुद्धि तो ज्ञान हो गया बुद्धि सुख दुख अच्छा अच्छा नौ गुण जो मानते हैं जीव के लिए चौदह गुण है नौ गुण है और सामान्य पांच गुण है ईश्वर में तो तीन गुण है ज्ञान इच्छा प्रयत्न तीन है और पाँच आठ हो जाएगा किंतु महेश्वरेष्ट ईश्वर में आठ गुना है यहाँ जो नौ गुना दिया है पांच तो सामान्य गुण और नौ मिल मिलकर चौदह गुना, संख्या परिमाण पृथत्व संयुक्त विभाग ये पांच गुण सब द्रव्य में है उससे अतिरिक्त नौ गुण अतिरिक्त नव गुण कैसे बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म धर्मा धर्म और भावना धर्मा धर्म अदृष्ट हो गया और भावना में नहीं करके धर्माधर्म भावना न है आत्मा का गुण ये नौ गुण हो गए और पांच और गुण है ऐसे चौदह गुण है ये च, पांच गुण सब द्रव्य में होने से उसका हिसाब नहीं करके ये नौ बता दिया नवभीर आत्मगुण ही युक्तम आत्मगुण नव उस युक्त आत्मद्रव्य और विशोध शोधन करना चाहता आत्मशुद्धि के लिए ये काणाद और वैश्य कारण वैश्विक और न्यायमतवादे टीका में भ्रांति मीमांसक्रांति दुर्गत्ग्रमिका मीमांसक भी भ्रांत जैमिन दर्शन है उसके सवरभाषे उनकी भ्रांति भी दुर्गहत्ग्रमिका ज्ञान आत्म दुर्ग्रह तथा अने कर्मेण बाह्य चेतसो वेद प्रमा परस्यम आत्मीक विनाशम इव इंद्रवत मन्यमा घट्टंत्रवत आरोह आवरोह हाँ प्रकार अन्य कर्मिण कर्म करने वाले कर्म से ही सब कुछ हो जाएगा अन्य कुछ नहीं ज्ञान आदि नहीं मानते वेद में कहा गया यजत स्वर्ग काम असंध्या उपासित कहा गया कर्म करे और कुछ नहीं बाह्य विषय अपहृत चेतस बाह्य विषय ही अहृत चेतो ये अपहृता चेतांश ये बाह्य विषय स्वर्ग आदि स्वर्ग सुख पशुपुत्र आदि धन आदि की से चेत अपहृत है बाह्य विषय भोग करने की इच्छा से स्वर्ग भोगने के लिए कर्म करते हैं चित्त तो बाह्य विषय से, से अपहृत हो जाता है बाह्य विषय उसको अपहरण करे चोरी कर हटा कर ले लेता है लेने से यथार्थ ज्ञान नहीं होता है वेद प्रमाण अपि वेद प्रमाणम ये समीमांसा गये वेद को, को तो प्रमाण मानते फिर भी परमात्सत्यम आत्मिकत्व जो परमाथ सत्य आत्म एकत्व है उसको नहीं जानते मैं बिना विनाशम इंद्रवत मन माना जैसे इंद्र आत्मा में विनाश मानता है इस प्रकार आत्मिकत्व उसका अभाव मानते हैं घट यंत्रवत फिर इसके क्या लाभ होता है ऊपर स्वर्ग जाएंगे पुण्य पुण्यकर्म फल भोगने के लिए क्षीण पुण्य मर्त कभी नीचे आएंगे फिर कर्म करेंगे स्वर्ग जाएंगे फिर नीचे आएंगे कभी नर्क जाएंगे घाटी यंत्र जिसे घूमता यंत्र एक दो तीन चार बारह एक दो तीन चार फिर के बारह एक दो तीन ऐसे कर घूमता इसी प्रकार स्वर्ग मृत्यन स्वर्ग नर्क स्वर्ग मर्त्य स्वर्ग जाएंगे भोगने के लिए फिर नीचे आ जाएंगे फिर जाएंगे गुरबते कर्म भोगाए कर्म कर तुम जब भुग जाते कर्म करते भोग करने के लिए भोग करते कर्म करने के भोग करते आगे फिर संस्कार से कर्म करेंगे घाटी यंत्र बहुत आर हो ऊपर जाना अवरो नीचे आना इसी प्रकारे अनशम निरंतर बम भ्रमति कुटिल भ्रमण को नाना युवनि में काली सिद्धा स्वर्ग गए सिद्धा मनुष्य बनी गई नहीं अनेक जन्म में घूमते रहते ऐसे घूमते घूमते कभी स्वर्ग गए फिर गिरे फिर घूमते घूमते चौरासी लाख चक्कर में घूमते घूमते घूमते घूमते कभी मनुष्य बन गया स्वर्ग गया कभी नरक गया ऐसे भ्रमते मीमां से यदा परीक्षका नाम अपदृशी भ्रांति रही आत्मन दुर्गम्व तदा विचार विधुराणाम लौकिकाणाम भ्रांति तत्पर प्रमाणितव्या इत्याह। जो विचार शास्त्र विचार करने वाले परीक्षक उनकी भी भ्रांति होती है और ये भ्रांति भी ये ज्ञापन करती आत्मा दुर्वगम है आत्मा का ज्ञान सरल से नहीं होता है प्रमाद आदि छोड़ करके तत्पर होने पर ज्ञान होगा तो इसलिए भ्रांति आत्मा दुर दुरगमत्व गमें थी इतने की भ्रांति हुई आत्मा दुर्वगम दुखे न अवगम यश्य बहुत प्रयत्नपूर्वक है उसका प्रयत्न करने से ज्ञान होता है दीर्घ का काल चिंतन करे किम वक्तव्य इसमें क्या कहना है नहीं नहीं तदा विचार विधुराना जो विचार नहीं करने वाले सामान्य लोग उनकी भ्रांति में क्या भ्रांति तो होगी तत् प्रमाण करना है कि अन्य क्षुद्र जन्त वो विवेकहीना स्वभाव तो बहिर्विषय अपहृत चेत अन्य सामान्य जंतु ही ना विवेक रहित स्वभाव से ही बहिर्विषय के द्वारा जिनका चेत अपहृत उनकी भी भ्रांति होती है टीका में अन्य बम भ्रमती किम वक्तव्यम यदि विचार करने वाले मीमांसक भी भ्रमण भटकते रहते हैं अन्य लोग वैसे घूमते रहते क्या कहना है यदि लौकिकाण परीक्षा परीक्षकानाम च so, इदम आत्मतत्व दुर्ज्ञानम प्रतिज्ञाते के शांत इधम सुज्ञानम लोक परीक्षक सबके लिए दुर्ज्ञान आपने बता दिया सांख्य वैशेषिक बौद्ध मीमांसक सब को कहा दुर्ज्ञान तारिके का जितने तो लोक सब दुर्ज्ञान हो गया तो फिर कैशांतर हीद सुज्ञानम किसके लिए सुज्ञान होगा इत्याश्या तस्मादीद त्यक्तर्वह्यषण परमहंसपरिराजकैरिभेद्तानपरैरवेद्यतम प्राजापत्यंच संप्रदाय मनुसरभिपनिब्द प्रकरणचतुन इसलिए क्या सिद्धों तकसर्वह्य शण त्यक्ता श सब बाह्य स्न जिन्होंने त्याग कर दिया बाह्य सना है पुत्र वित्त लोगना इच्छा सबको छोड़ने पर ही अन्य शरण है अन्य कोई शरण नहीं केवल वेदांत ही शरण है वेदांत स्वर्ण करना पर ब्रह्म चिंतन वो परमहंस परिव्राज के ही हंसत है क्षीर निर करने वाला परमं से आत्मा अनात्मा विवेक करने वाले परिव्राजक सब छोड़ करके केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं अत्याश्रमी भी वो अत्याश्रमीभ्य परम पवित्रम आश्रम को अतिक्रम करने वाले चतु संन्यास आश्रम कोई उसके बाद वेदांत श्रवण करके वर्णाश्रम अभिमान छोड़ करके अहमअस्मी परम ब्रह्म ऐसा चिंतन करते वेदांत विज्ञान परे रिव वेदांत विज्ञानम परम ईशा वही सब कुछ और कुछ नहीं वेदांत श्रवण करके उसी का चिंतन उन्हीं के द्वारा ही वेद ज्ञान होता है वही प्र पूज्यतम ही वही श्रेष्ठ होते हैं जो प्रय ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो है ही ज्ञान प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते सब कुछ छोड़ करके वो भी पूज्यतम होते हैं इसलिए वास्तव में जो सन्यासी है सब ऐसा त्याग करके सन्यासी श्रेष्ठ हो जाते हैं गृहस्थ वितने विद्वान उम्र बहुत हो कुछ भी हो वर्ण आश्रम अवस्था सबसे बढ़ के हो जाते हैं ये सन्यासी ज्ञानी जो जिज्ञास है वो भी श्रेष्ठ हो जाते हैं प्राजापत्यम से इम संप्रदाय अनुसर दु उपनिबद्धम प... प्राजापत्यम सेम ये प्रजापतिदम प्राजापत्यं ये जो संप्रदाय प्राजापत्य प्रजापति के उपदिष्ट हुआ उसको अनुसरण करने वाले ही जानते हैं जैसे प्रजापति ने उपदेश किया गुरुशिष परंपरा से उसका चिंतन करने वाले ही ज्ञान होता है इसको उप प्रकरण चतुस्थय न प्रकरण से इसको रखा गया तथा तो अनुशासक अद्यापी तय ऐसे ही ज्ञानी लोग अनुशासन करते नान्य अन्य कोई नहीं ऐसे ज्ञानी के द्वारा ही उपदिष्ट होने से ज्ञान तो होता है टीका में देखो ऐसणा इव आत्मतत्व ऐसा मददासन निभा थी ऐसा त्याग कर देते है तो आत्मतत्व की इच्छा भी त्याग कर देती ऐसा नहीं ऐसा कहते त्याग करेंगे आत्मतत्व में उदासीन नहीं उसके लिए तो इच्छा प्राप्त करने की इच्छा प्रयत्न करना है केवल अन्य शरण केवलात्मा का शरण तुटीचका भाव व्याधेधति कूटीचक बहुत कंस ये तीन प्रकार सन्यासे वो संन्यास से नहीं होता है परमहंस सव छोड़ करके कूटीचका का निश्चित करते परमहंसपरिव्राजक कर्मनिष्ठा आसमान नष्कर्म प्राधान्य वर्तमान दर्शय जो कर्मनिष्ठ है आसम उनको अतिक्रम करके नैष्कर्म प्राधान्य ने परमांश परिराज कर कोई कर्म नहीं केवल वेदांत श्रवण मनन निदित आसन यही है इसमें वर्तमान में भी अनन्य शरण इतुक्तम वेन अनन्य शरण क्या है वेदांत अनन्य शरण क्या से ना ना थे वेदांत विज्ञान पर बस वेदांत श्रवर्ण मनन और कुछ नहीं पूज्यतम रीति नित्या ये सामान्य सिद्ध है वही पूज्यतम उसका अनुवाद कर दिया ऐसे जो करेंगे तो पूज्य होते ही तेषा आत्मवेदन उपाय प्राकतन उपदिशती अब आत्म ज्ञान का उपाय पहले कहा गया था प्राजापत्यम चमं संप्रदाय अनुसदी ये जो प्राजापति के संप्रदाय उपदेश है उसका अनुसरण चिंतन करने वाले ही इसको जानते हैं स्थान त्रय तुर्यम चेतद चे विषय प्रकरण चतुष्ट चार प्रकर, प्रकरण कहा जागृत सपन सुश्रुति और तुर्य ऐसे चार प्रकार प्रकरण कहा चार प्रकार पर्याय उपदेश किया गया यथोता आत्म तो अधिकारी आत्मेदनमत लिंगातर मह इस अधिकारी ही क्या आत्मज्ञान होता है इसमें लिंग ज्ञापक कहते तथा तो अशाससते अद्या ते आज भी ऐसे ही अन्सन करते हैं ऐसे ही अधिकारी का ही प्रमितजनकद होता है अशर्रम्दवाक्यव्याख्यापसार्ति पदम धिया इति ते नान्य इति। असर भाव संतम असर हो गया तो प्रिय प्रिय का संबंध नहीं होता है इसी व्याख्यान में समाप्ति के लिए इति पद दे दिया ओम